ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय कंडिका का विचार हम लोग कर रहे हैं तृतीय कंडिका के प्रारंभ का प्रयोजन बताते हुए टीका का नय बताया था कि ये ना पश्यती से लेकर के द्वितीय कंडिका तक के ग्रंथ से प्रज्ञान पदार्थ का शोधन हुआ या तत्व से अंतर्गत तुम पदार्थ का शोधन मान लो प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ का शोधन हुआ तो ये जो शोधित तोमर्थ है यानी आत्मा है वो वह आत्मा प्रत्येक शरीर में अलग अलग मानने वालों के मत का निराकरण करते हुए सारे शरीरों में प्रज्ञान शब्द तो आत्मा एक है इसे बताने के लिए येश ब्रह्मा ब्रह्मा से लेकर के यह वाक्य है इसी अभिप्राय से ये ब्रह्मा इत्यादि कंडी का प्रारंभ हुई है तो इसमें जो एष ब्रह्म ऐस इंद्र एष प्रजापति इन तीन वाक्यों में तीन बार एतत् शब्द का प्रयोग हुआ है एस एष एष ऐसा इनमें से प्रथम ये शब्द तो स्पष्ट है प्रज्ञान रूप आत्मा को बता रहा है और उस प्रज्ञान रूप आत्मा का ब्रह्म शब्दित अपर ब्रह्म के साथ ऐक्य बता रहा है ये ब्रह्म यहां पर जो सामानाधिकरण्य है ये शब्द और ब्रह्म शब्द का समानधिकरण प्रयोग बता रहा है ब्रह्म शब्द से यहां पर ग्राह्य जो अपर ब्रह्म है हिरण्यगर्भ। वह और ये शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक है प्रकृत है प्रज्ञान रूप आत्मा इस प्रज्ञान रूप आत्मा का हिरण्यगर्भ के साथ अभेद ये अभेदेश ब्रह्मा इन दो पदों में जो सामनाधिकरण्य है वो बताएगा तो प्रज्ञात्मा जो जिज्ञासु के कार्यक्रम संघातस्थ बुद्धिवृत्तियों का साक्षी है वही समष्टि बुद्धिवृत्तियों का भी साक्षी है ये एक प्रकार से यहां पर एस ब्रह्म इस शब्द से बताया गया हिरण्य गर्भ रूप हिरण्यगर्भ की उपाधि में कोई अलग चैतन्य हो प्रज्ञान रूप आत्मा हो और जिज्ञासु के शरीर वेष्टि बुद्धि रूप उपाधि में उपहित तो प्रज्ञान रूप आत्मा अलग हो ऐसा नहीं है समष्टि वेष्टि बुद्धियों में व्यवहार के लिए समष्टित्व तो वेष्टित्व तो रूप वैशिष्ट्य रहने पर भी विशेषता रहने पर भी भेद रहने पर भी इन समष्टि उपाधि तथा वेष्टि उपाधि से उपहित तो चैतन्य रूप जो आत्मा है वह एक है ये यह यहां पर बताया गया तो शोधित तो आत्मा में प्रति शरीर अभेद दिखाने के लिए ही यह वाक्य है भेद का निराकरण करने के लिए तो इस प्रकार ये येष ब्रह्म इस वाक्य ने समष्टि उपाधि तथा वेष्टि उपाधि में समष्टित्व सम्वेष्टित्व रूप वैलक्षण्य होने पर भी उन उपाधि विलक्षण उपाधि से उपहित चैतन्य में कोई भेद नहीं है ये बताया इससे सजातीय भेद का व्यावर्तन होगा सारे शरीरों में एक प्रज्ञान रूप आत्मा को बताएंगे तो प्रज्ञान रूप आत्मा का सजातीय दूसरा कोई नहीं रहेगा सजातीय भेद से रहित यह आत्मा हो जाएगी प्रज्ञान रूप आत्मा होगा इसी अभिप्राय से ये कंडी कहा है और दूसरा वाक्य है ये इंद्र अब इस ये इंद्र द्वितीय वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार दो प्रकार से करेंगे इंद्र पदार्थ को दो बताया जाएगा इंद्र पद के अर्थ को एक इंद्र पद का अर्थ होगा परमेश्वर एक व्याख्यान में और एक व्याख्यान में इंद्र शब्द का अर्थ हो जाएगा जो इंद्र शब्द रूढ़ है देवराज में वह देवराज रूप अर्थ तो प्रथम व्याख्यान में तो इंद्र शब्द को माना जाएगा यौगिक द्वितीय व्याख्यान में इंद्र शब्द को माना जाएगा गौण क्या नाम रूढ़ द्वितीय प्रथम व्याख्यान में होगा गौन जब परमेश्वर का परामर्शक होगा तो उस समय इंद्र शब्द की उत्पत्ति करनी होगी ईदम पश्यती ईद्र उसमें से ई का लोप हो करके इंद्र बनेगा ये द्र का लोप होकर के द का लोप हो करके ईदंद्र है तो द का लोप होकर के इंद्र बना और इंद्र शब्द का अर्थ निकलेगा परमेश्वर जिसको प्रकाश्य मात्र का यानी अनात्मा कार्य कारणात्मक जगत मात्र का अपरोक्ष ज्ञान है उसे इंद्र शब्द से कहा जाएगा इंद्र शब्द का प्रवृति निमित्त होगा अनात्मा मात्र का यानी संपूर्ण जगत का अपोक्ष ज्ञान अरे अप्रोक्ष ज्ञान जिसमें है उसे इंद्र कहा जाएगा योग वृत्ति जब स्वीकार की जाएगी इंद्र पद में तो सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञानवत्व रूप प्रवृत्ति निमित्त को मान करके इंद्र शब्द परमेश्वर में प्रवृत्त होगा क्योंकि परमेश्वर ही सर्वज्ञ है सर्व विषय अप्रोक्ष ज्ञानवान है और इस पक्ष में ये शब्द हो जाएगा हिरण्य का परामर्शक जिस हिरण्य के साथ जिस हिरण्य को ये ब्रह्म इस पूर्व वाक्य में द्वितीय पद ब्रह्म शब्द से लिया गया था उस ब्रह्म पदार्थ रूप हिरण्यगर्भ का परामर्शक ये सह इस सरुनाम को माना जाएगा इंद्र शब्द का अर्थ किया जाएगा परमेश्वर तो हिरण्यगर्भ ही परमेश्वर है इंद्र है का मतलब निकलेगा और परमेश्वर है का अर्थ निकलेगा कि वही आपका सर्व विषयक अप्रोक्ष ज्ञानवान है हिरण्यगर्भ में परमेश्वर का सर्व विषयक अपरोक्ष ज्ञान रूप गुण रहता है ये एश इंद्र इसका अर्थ निकलेगा अब ये जो ये सह प्रजापति और इंद्र शब्द का जब प्रसिद्ध रूढ़ अर्थ लेंगे तो उस समय तो ये जो है येष इंद्र इस द्वितीय व्याख्यान में भी और ये प्रजापति वाक्य में भी शब्द परामर्शक होगा प्रज्ञान आत्मा का ही द्वितीय व्याख्यान में और येष का अर्थ निकलेगा प्रज्ञान आत्मा ही इंद्र भी है का मतलब इंद्र शरीर में भी कोई दूसरी आत्मा नहीं है प्रज्ञान आत्मा ही है और ये प्रजापति ही इसमें प्रजापति शब्द का अर्थ निकलेगा आपका वह विराड और ऐश शब्द जो ऐश इंद्र में ऐश शब्द पहले व्याख्यान में जिस हिरण्य गर्भ का परामर्शक था उस हिरण्य का परामर्शक ऐश प्रजापति में ऐश को मानते हैं तो अर्थ निकलेगा यह प्रकृत हिरण्यगर्भ गर्भ ही प्रजापति भी है तो प्रजापति और हिरण्यगर्भ में क्या अंतर है तो प्रजापति तो कहा जाएगा भाष्य में प्रथम शरीरी को समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी प्रजापति कहलाता।, कहलाता है और हिरण्यगर्भ कहलाता है समि सूक्ष्म शरीर अभिमानी उनके अभिमान के विषयभूत सूक्ष्म उपाधि तथा स्थूल उपाधि में अंतर होने से हिरण्यगर्भ और प्रजापति शब्दित विराड़ इन दोनों में औपाधिक भेद होगा और दोनों स्थूल तथा सूक्ष्म समष्टि उपाधिगत चैतन्य वो तो प्रज्ञान आत्मा ही है इस प्रकार हिरण्य गर्भ शरीर में भी इंद्र शरीर में भी और समि स्थूल शरीर रूप प्रजापति के शरीर में भी विराट शरीर में भी एक ही आत्मा है वो है प्रज्ञान और आगे कहते हैं येते सर्वे देवा ये चौथा एत शब्द है तो देवा पुल्लिंग बहुवचन होने से यहाँ येते में भी पुल्लिंग बहुवचन है तो ये सर्वे देवा येते सर्वे देवा वो भी कौन है तो ये प्रज्ञान ही है का मतलब बाकी जो अग्नियादि देवता है लोकपाल के रूप में बताए गए प्रथम अध्याय में लोकपाल के रूप में आधिदेव अग्नि को बताया गया था ना वे लोकपाल हैं तो उन लोकपाल रूप देवताओं को भी माना जाएगा लोकपाल शरीरों में भी आत्मा प्रज्ञानात्मा ही है सब शरीरों में एक प्रज्ञानात्मा है ये दिखाने से सजातीय भेद का व्यावर्तन होगा इसी दृष्टि से यहां पर कहा कि येते सर्वे देवा और देव शब्द को उपलक्षण समझना बाकी मनुष्यादि का मनुष्य है गंधर्व है देव गंधर्व है ये सब इनका उपलक्षण है ऋषि आदि का देव शब्द तो इस प्रकार ये जो जीव है इंद्र प्रजापति और देव इत्यादि शब्दों से उपलक्षित जो जीव है समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी उन्हें बताया गया प्रज्ञान आत्मरूप ही प्रज्ञान रूप ही अब उनकी जो उपाधि है कार्यक्रम संघात रूप और उन उपाधियों के कारणभूत जो पंचभूत है इन पंचभूतों में तथा भौतिक उपाधि में भी बताया जा रहा है प्रज्ञान से अनन्यत्व उपाधि भी प्रज्ञान से अलग नहीं है शब्द से ग्राह्य जो प्रकृत प्रज्ञान पदार्थ है उससे अनन्य ही उपाधिभूत जो अनात्मा पंचभूत तथा पांच भौतिक समष्टि, वेष्टि, स्थूल सूक्ष्म शरीर है वह भी प्रज्ञान रूप ही है ऐसा बताने से क्या होगा विजातीय भेद का व्यावर्तन होगा तो उपक्रम में ऐत्रे उपनिषद के आत्मा को सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित बताया है ना तो येते सर्वे देवा यहां तक के ग्रंथ से ये ब्रह्म से लेकर के सजातीय भेद का व्यावर्तन श्रुति ने बताया कि वह विजातीय सजातीय भेद से रहित है अब ईमानी चौप महाभूतानी से लेकर के आगे वाला जो ग्रंथ है वह विजातीय भेद का व्यावर्तन करने वाला है इसे बताया जा रहा है तो ईमानी पंच महाभूतानी तो ईमानी पंच महाभूतानी इसमें ईमानी शब्द का प्रयोग करके बताया गया कि दृश्य रूप जो पंचभूत है तो दृश्य होने से अनात्मा है तो अनात्मा जो पंचभूत है वे कौन कौन है तो उन पंचभूतों के नाम बताए पृथ्वी वायु आकाश आपो और तो इसमें पृथ्वी वायु आकाश आप इनका अर्थ तो प्रसिद्ध ही है ज्योति शब्द से लेना अग्नि को तेज को तो इस प्रकार ये पांच भूत है इति ये तानी यह पांच भूत हैं जो उपाद अनात्मा है और इनकी भी सत्ता प्रज्ञान से अलग नहीं है प्रज्ञान में ही ये कल्पित है तो यहां पर ये ईमानी च भूतानी शब्द से ईमानी और येतानी ये दोनों सरोनाम बता रहे हैं प्रज्ञान को तो प्रज्ञान रूप पंचभूत है का मतलब यहां प्रज्ञान के साथ अभिन्न है ऐसा नहीं प्रज्ञान से भिन्न इनकी सत्ता नहीं है का अर्थ निकलेगा प्रज्ञान में कल्पित है तो यहां पर बाध समानाधिकरण है जब अनात्मा का आत्मा के साथ कहीं समानाधिकरण प्रयोग होता है तो वहां बाध अर्थ में समानाधिकरण ने माना जाता है। जैसा सर्पोयम इत्यादि में अयम शब्द से ग्राह्य जो रज्जु का अंश है उससे समानाधिकरण सर्प शब्द का प्रयोग सर्प के बाध रूप सामनाधिकरण अर्थ में है वह समाधिकरण का अर्थ बाध हैिश्चय है मिथ्यात्व है। का ज्ञापक है सर्प के अयम सर्प ये समानधिकरण प्रयोग है। ऐसे इमानी च पंचभूता इसमें और पृथ्वी वायु आकाश आपू ज्योतिषी एतानी यहां पर ये तानी शब्द ये तो प्रज्ञान का परामर्शक है और भूतानी शब्द कहो या पृथ्वी आदि शब्द कहो वे कल्पित जो पृथ्वी आदि है उनके परामर्शक है सर्पस्थानीय ये भूतादि होंगे और उनका समानधिकरण प्रयोग यह बताता है कि बाध अर्थ में है। तो इससे क्या हुआ विजातीय जो भूत तथा भौतिक पदार्थ है वे भी प्रकृत प्रज्ञान से अलग नहीं है यह दिखा करके विजातीय भेद का भी व्यावर्तन हुआ तो प्रकृत प्रज्ञान रूप आत्मा सजातीय विजातीय भेद रहित है ये सिद्ध होगा आगे कहते हैं कि इमानी चूद्र मिश्राणी तो ईव शब्द को भगवान भाष्यकार बताएंगे कि यह अनर्थक निपात है इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है अनर्थक है का मतलब ये दृष्टांत अर्थ में या किसी अवधारणादि विशेष अर्थ में नहीं है कौन ई शब्द वो कहा है युव शब्द शूद्र मिश्राणी यहाँ पर ईव है ना आका स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हुआ है इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा अन्यत्र दृष्टांतादि विशेष अर्थ ईव शब्द का निकलता है वो यहां पर नहीं है तो इमानी चूद्र मिश्राणी इसमें शूद्र मिश्र में हो गया तृतीय तत्पुरुष समास मिश्राणी शूद्र मिश्राणी और मिश्र शब्द का अर्थ है सहित इसलिए शूद्र मिश्राणी का अर्थ निकलेगा शूद्र सहितानी और शुद्र शब्द का अर्थ होता है अल्प निकृष्ट तो सर्पादी जो यौनिया है ये निकृष्ट सहित है तो निकृष्ट बिल्कुल तो है स्थावर और सर्पादी है जंगम भी है ना, जंगम कोटी में भी आते हैं और पैर आदि ना होने से शुद्र कोटि में भी आते हैं निकृष्ट कोटी में भी आते हैं, हैं। इसलिए इनको कहा जाता है क्षुद्र मिश्र तो यानि अल्प अर्थात निकृष्ट योनि सहित ये जो सर्पादी योनिया है ये इनके चाहे वो शूद्र शरीर हो या उत्कृष्ट देवादि का शरीर हो हिरण्य गर्भ का शरीर हो ये आकाश आदि तो पंचभूत बताया गया भौतिकों में अवान्तर भेद हैं निकृष्ट मिश्र और उत्तम तो उत्तम कोटि के हिरण्य गर्भादि शरीर वो भी भौतिक है मध्यम कोटि के मनुष्य ये भी भौतिक है मनुष्य कार्यक्रम संघात और क्षूद्र जो है मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट ये सब के सब भौतिक होने से अनात्मा है तो इनका उपादान कारण भूत भूत ही आत्मा में कल्पित है इसलिए आत्मा से अतिरिक्त सत्ता वाले नहीं हैं तो उनके परिणाम रूप यह जो कार्यक्रम संघात हैं ये भी प्रकृत आत्मा से अलग नहीं होंगे प्रज्ञात्म रूप ही होंगे ये दिखाने के लिए ये ग्रंथ है कि इमानी चूद्र मिश्राणी तो भूतों के तरह भौतिक अनात्मा का यानी विजातीय का भी भेद प्रज्ञान आत्मा में नहीं है ये इस ग्रंथ का अर्थ निकलेगा अब वो जो शूद्र मिश्रानी कौन कौन हैं इसे दिखाने के लिए इनके अवान्तर चार भेद बताए जा रहे हैं ऐसे चौरासी लाख प्रकार भी हैं उस स्थूल शरीर कार्य को लेकर के और इन चौरासी लाख प्रकार के शरीरों का जब कारण के रूप में ये करना होगा तो वो माना जाता है चार भेद चार प्रकार वो चार प्रकार बताए जा रहे हैं शूद्र मिश्रानी व और आगे कहते बीजानी यानी ये केवल कार्य रूप ही नहीं है कारण रूप भी है पूर्व के प्रति कार पूर्व के कार्य हैं तो अपने से उत्तरवर्ती के कारण भी बन जाते हैं ये जितनी भी प्रजा है यानी शरीर है वे अपने से पूर्ववर्ती अपने पिता पितादि के कार्य हैं और पुत्रादि के कारण हैं इसलिए शूद्र मिश्राणी का ही एक विशेषण है बीजानी तो ये कार्य रूप भी है और कारण रूप भी है और इनका ये जो शरीर है इनका परस्पर लक्षण्य है इसे दिखाने के लिए इतरानी च ये शब्द प्रयोग है इतरानीच इतरानीच का अर्थ निकलेगा परस्पर विलक्षण शरीरों में तो परस्पर भेद है वैलक्षण्य का मतलब लेकिन परस्पर भिन्न जो ये शरीर हैं भौतिक कार्य हैं उनका अधिष्ठान भूत प्रज्ञान आत्मा के साथ भेद नहीं है अध्यस्त शरीरों का तो परस्पर भेद है और अधिष्ठान भूत तो प्रज्ञान आत्मा के साथ सब का अभेद है क्योंकि अध्यस्त की सत्ता अधिष्ठान से अलग नहीं होती है इस अभिप्राय से यहां पर बताया गया कि इतरानी इतरा च आगे हैं इनके अवंतर चार भेद बताने के लिए अंडजानी एक भेद है तो ये जो शूद्र मिश्रानी है इनके अवान्तर चार भेदों में पहला भेद है अंडज तो सर्पादी है अंडज ये अंडे से उत्पन्न होते हैं तो पूर्व अपने माता के द्वारा प्रदत्त अंडे से ये वर्तमान शरीर निकलता है सर्पादी का और इनसे निकलने वाले अंडों से उनके बच्चे रूप वो निकलते इसलिए बीज भी है उत्तर के प्रति और पूर्व के प्रति कारण भी है ये तो अंडज है अंडाज जातानी इति अंडजानी और जारुजानी जारूज हैं मनुष्य शरीर आदि और स्वेदज हैं जुए आदि और उद्भिज हैं वृक्ष आदि इस प्रकार ये चार प्रकार के जो शरीर हैं ये कार्य कारण उभय रूप है कार्य कारण उभय रूप होने पर भी ये आत्मा प्रज्ञात्मा से अनन्या और उनमें अनन्यत्व तो है इनके स्वरूप का बात करके प्रज्ञानात्मा से अनन्यात्व तो है यानी अभेद है आगे हैं अश्वा गाव पुरुषा हस्तिनो च प्राणी तो अश्व हैं, गायें हैं पुरुषाने मनुष्य हैं, हाथी हैं। ये सब जो है इनसे उपलक्षित चौरासी लाख प्रकार के शरीर जो भौतिक है ये सब के सब प्रज्ञानात्मा से अनन्य है प्रज्ञानात्मा से भिन्न नहीं है प्रज्ञात्म रूप ही है इनके स्वरूप का बांध करके प्रज्ञात्म रूपता है इनमें और आगे कहते हैं यदम प्राणी जो कोई भी प्राणी मात्र है यानी प्राणी मात्र की उपाधिभूत कार्यकरण संघात है चाहे वो जंगम हो जंगम कहा जाता है पैर से चलने वाले को पतत्री कहा जाता है आकाश मार्ग से गमन करने वाले पक्षी आकाश में उड़ने वाले और यवरम स्थावर है वृक्षादि ये कहते हैं तत्सर्वम ये सब का सब कैसा है तो प्रज्ञा नेत्र वो प्रज्ञा नेत्र है तत्सर्वम प्रज्ञा नेत्र तो प्रज्ञान प्रज्ञा शब्द से यहाँ पर लेना है जो प्रकृत तो, शोधित तम तो, तो अर्थ प्रज्ञात्मा प्रज्ञा शब्द यहाँ प्रज्ञात्मा का परामर्शक है और नेत्र शब्द की करण अर्थ में व्युत्पत्ति करते हैं नियते अनेन इति नेत्रम ऐसी य प्रापणे धातु से स्ट्रन प्रत्यय करण अर्थ में तो नेत्र शब्द का अर्थ निकलता है आत्मलाभ कराने वाला सत्ता देने वाला और प्रेरणा देने वाला सत्ता देने वाला तथा तो प्रेरणा देने वाले को कहा जाता है आत्मलाभ कराने वाला और वो आत्मलाभ कराने वाला कौन है ये प्रज्ञान यदि चेतन न हो तो कठ श्रुति ने कहा न कह एव अन कह प्रण्या आनंद आत्मा न सत यदि आकाश आनंद स्वरूप आत्मा न हो तैत्रिय में आता है शायद तो कौन प्राणन तथा अपानन क्रिया करेगा मतलब प्राणन अपाननादि क्रियाएं अर्थात अनात्मा मात्र का जो व्यापार है वह नहीं हो पाएगा इसके बिना इसलिए अनात्मा की सत्ता की सिद्धि होती है जिससे उसे कहा जाएगा प्रज्ञा नेत्र इससे बताया गया कि कार्य मात्र के उत्पत्ति का अधिष्ठान ये प्रज्ञा पदार्थ है और प्रज्ञा प्रतिष्ठितम से बताया गया स्थिति का हेतु ये प्रज्ञान ही आत्मलाभ करा करके कार्य को कार्य की स्थिति का हेतु बना हुआ है तो प्रज्ञा नेत्रम इस सामासिक पद में पूर्व पद जो प्रज्ञा है इसका जो अर्थ निकलेगा वही प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम इस वाक्य में सप्तम्यंत प्रज्ञान शब्द का अर्थ है और वो प्रज्ञान शब्द यहां पर अधिष्ठान को बता रहा है अधिष्ठान है चैतन्य शुद्ध चैतन्य तो चैतन्य ही प्रज्ञान आत्मा ही चिदात्मा ही उत्पत्ति का अधिष्ठान है यानी उत्पत्ति के समय जगत का अधिष्ठान है और प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम से बताया गया जगत की उत्पन्न हुए जगत की स्थिति का भी हेतु यानि अधिष्ठान कहा है कौन है आपका प्रज्ञान ही है तो उत्पत्ति स्थिति और लय के समय यह सारा जगत तो प्रज्ञान में ही कल्पित है ये एक प्रकार से यहां पर बताया जा रहा है और प्रज्ञाने प्रज्ञा नेत्रो तत्सर्वम प्रज्ञानेत्र पहले था अब है तो प्रज्ञा नेत्रोलोक प्रज्ञा ने प्रतिष्ठितम इससे बताया गया था प्रज्ञान में आ, ही उत्पत्ति के समय अवस्थित है और प्रज्ञा नेत्र से बताया जा रहा है बताया गया कि स्थिति काल में भी प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है प्रज्ञा नेत्रोलोक ये जो लोक है प्रज्ञा नेत्र है यानि प्रज्ञान से ही सब व्यापार है यानी प्रज्ञान से इनकी स्थिति है और आगे हैं प्रज्ञा प्रतिष्ठा ये लय आधार को बताता है प्रज्ञा प्रतिष्ठा ये प्रज्ञा ने प्रतिष्ठितन ने उत्पत्ति हेतुत्व बताया प्रज्ञा नेत्रोक ने स्थिति हेतुत्व बताया और प्रज्ञा प्रतिष्ठा लय हेतुत्व तो बताता है यानी उत्पत्ति स्थिति लयाधिष्ठान जगत का प्रकृत प्रज्ञान पदार्थ में है यह पर बताया गया और इससे यह निकलेगा कि यह सारा जगत प्रज्ञा नेत्र है क्या मतलब प्रज्ञान से ही आत्मलाभ करता है तीनों काल में उत्पत्ति काल स्थिति काल तथा लय काल में प्रज्ञान से अलग नहीं है ये क्या हो रहा है कभी तो बिल्कुल ही कम आवाज हो जाती है थोड़ी सी बढ़ा दो और कभी अपने आप ज्यादा हो जाती है दूसरा घूम गया शायद कि यही है तो प्रज्ञा प्रतिष्ठा आगे है प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य तो जिस कारण से प्रज्ञान ही अनात्मा मात्र के उत्पत्ति स्थिति लय का हेतु है तो तैतरीय श्रुति ने कहा कि यतो तो वाइमानी भूता जायंत ये न जीवन्ति यत् ययंती अभिसंविशंति तद विजिज्ञासव तद ब्रह्म ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया था ना तो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण प्रज्ञान में समन्वित होने से क्या माना जाएगा अर्थात तो प्रज्ञान ही सजातीय विजातीय भेद रहित होने से और निरवय होने के कारण स्वगत भेद रहित भी है तो ये सब तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद राहित्य एक ब्रह्म में ही होता है यदि प्रज्ञान अलग होगा और ब्रह्म अलग होगा यानी तो तमर्थ अलग होगा और ब्रह्म पदार्थ यदि अलग होगा तो सजातीय भेद सिद्ध नहीं होगा ना फिर ब्रह्म भी चेतन है और प्रज्ञान भी चेतन है ये दोनों अलग अलग है यदि तदर्थ तो दो सजातीय भेद की सिद्धि नहीं हो पाएगा सजातीय भेद का व्यावर्तन नहीं हो पाएगा सजातीय भेद ही रहेगा इसलिए माना जाएगा कि प्रज्ञान जिस कारण से सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है और ब्रह्म के तटस्थ लक्षण से उपलक्षित हो रहा है उस कारण से प्रज्ञान ही ब्रह्म है यानी शोधित तदर्थ हैं। तो है तो प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य बताएगा प्रज्ञान है शोधित अहमर्थ जो जानने वाला है उसे शोधित तो अहम अर्थ के रूप में लेगा और ब्रह्म है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अपरिछिन्न तत्व ब्रह्म तो अपरिछिन्न अर्थ को बताता है ना। तो इस प्रकार ये अपरिछिन्न मैं हूं का मतलब सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित मैं हूं प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य का अर्थ निकलेगा जगद अधिष्ठान सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित ब्रह्म मैं हू ये अर्थ होगा प्रज्ञानम ब्रह्म का इस प्रकार ये जो आपका तृतीय कंडी का रूप ग्रंथ है मूल में इसका विचार संपन्न होता अब भाष्य है येश ब्रह्मा ये प्रथम वाक्य है इसकी व्याख्या भाष्य में आ रही है तो टीकाकार ने लिखा कि तद व्याचे अने प्रशोधित तो प्रज्ञान पदार्थ का विजातीय भेद व्यावर्तन करने वाला विजातीय भेद का व्यावर्तक जो वाक्य है ये ब्रह्म इत्यादि कहा तक का सर्वे देवा तक का तो से लेकर के सर्व देवा यहां तक का ग्रंथ है विजातीय भेद का व्यावर्तक सजातीय भेद का व्यावर्तक उसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं तदव्या का अर्थ निकलेगा तो स ये स प्रज्ञान रूप आत्मा ब्रह्म यानी अपरम ब्रह्म का विशेषण है अपर ब्रह्म तो स ये एस तो स शब्द मूल में तो नहीं है भाष्य में है इस सर शब्द का अर्थ कर दिया टिप्पणी में टिप्पणी कार ने बुद्धिस्थ स यानी बुद्धिस्थ और ये स शब्द का अर्थ कर दिया समीपवर्ती तो स शब्द का अर्थ निकला बुद्धिस्थ यानी कौन से बुद्धिस्थ तो समष्टि समिबुदिस्त समष्टि बुद्धिस्त है अपर ब्रह्म इसलिए ये स शब्द का जो अर्थ है समष्टि बुद्धिस्त उसे ध्यान में रख करके ब्रह्म पद का अर्थ करते समय भगवान महश्यकार ने ब्रह्म का विशेषण जोड़ दिया अपरम और ये शब्द का अर्थ है समीपूर्ति वो समीपूर्ति है प्रज्ञान पदार्थ शोधित तोमर्थ बन करके जिज्ञासु का तो अहम अर्थ होगा और उपदेश वाक्य में तोमर्थ कहा जाएगा तो अपर ब्रह्म है तो अपर ब्रह्म कौन होता है तो अपर ब्रह्म का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि सर्व शरीरस्थ या सर्व शरीर रथ ऐसा छपा है ना सर्व शरीरस्थ ये होना चाहिए उसमें श्रृंगेरी में यही होगा सर्व शरीरस्थ सर्व शरीरस्थ होना चाहिए तो सर्व शरीरस्थ प्राण ये ब्रह्म पदार्थ को ही बता रहे हैं कौन सा ब्रह्म पदार्थ ये ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ बताया जा रहा है कि अपर ब्रह्म वो कौन है तो सर्व शरीरस्थ प्राण यानी सूत्रात्मा सर्व शरीरस्थ प्राण का दूसरा नाम है सूत्रात्मा समष्टि प्राण और इसी को कहा जाता है प्रज्ञात्मा यो वह प्राण सा प्रज्ञा या प्रज्ञा स प्राण यह जो श्रुति है पहले भाष्य में बताई गई थी इससे प्रज्ञा तथा प्राण का आवेद है न क्रिया शक्तिमान को कहा जाता है प्राण ज्ञान शक्तिमान उपाधि को कहा जाता है प्रज्ञा तो सर्व जो ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति रूप उपाधि है और उसके अभिमान का विषय है हिरण्य गर्भ का इसे बताया गया अंतक करण उपाधिशु और करण उपाधिशु ये बहुवचन करके बताया जा रहा है अंतक अंतकरण को तो अंतक अंतकरणों में यानी सभी अंतक अंतकरणों में अनुप्रविष्ट वो है हिरण्यगर्भ कैसा कैसा अंतक करण में प्रविष्ट है इसे समझाने के लिए दृष्टांत सहित ये वाक्य है कि जलभेदगत सूर्य प्रतिबिंबवत तो जलभेद से लेना अलग अलग पात्रस्थ जल या अलग अलग गड्ढे हैं पृथ्वी में और उनमें बारिश से जमा हुआ जो जल है उस जल में मध्यान्ह में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है बस सूर्य का प्रतिबिंबित होना ही सूर्य का उस अलग अलग गड्ढों में जमे हुए जल में प्रवेश है ना सूर्य का तो वो बताया गया कि जल भेदगत सूर्य प्रतिबिंबवत तो जल भेद से लेना जल विशेष यानी अलग अलग गड्ढों में जमा हुआ जल और तदगत सूर्य का प्रतिबिंब यही सूर्य का उस जल में प्रवेश है प्रतिबिंब रूप से जैसा यही दृष्टांत तो हो जाएगा जैसा प्रतिबिंब प्रवेश है ऐसे हिरण्यगर्भ का ही हिरण्य गर्भ ही क्या है समष्टि शरीर में प्रविष्ट वो प्रज्ञान पदार्थ है प्रज्ञान का समष्टि बुद्धि में जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को ही कहा जाएगा प्रज्ञान हिरण्य गर्भ तो हिरण्यगर्भ गर्भ प्राण प्रज्ञात्मा उस हिरण्यगर्भ को ही प्राण प्रज्ञात्मा शब्द से कहा गया है एश ब्रह्म इस वाक्य का ये व्याख्यान हो रहा है इसमें थोड़ी टीका है प्रज्ञान रूप आत्मा ये जो था ना ये स प्रज्ञान रूप आत्मा इसमें ऐश शब्द का अर्थ बताया टीकाकार ने भाष्यकार भगवान ने कि प्रज्ञान रूप आत्मा ये मूल कंडिकास्थ एश शब्द का अर्थ है और उसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि ये अस्य अर्थम आह प्रज्ञान रूप आत्मा इति। तो मूल कंडि, कंडिकास्थ प्रथम पद जो येष है उसका अर्थ है प्रज्ञान रूप आत्मा और ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया अपर ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ। या हिरण्य गर्भ को ब्रह्म शब्द के अर्थ के रूप में क्यों ले रहे हो ऐस ब्रह्म में उत्तर पद जो ब्रह्म है इस ब्रह्म शब्द का मुख्य ब्रह्म ही अर्थ करो तो तोमर्थ रूप प्रज्ञान में जो एस शब्द से परामृष्ट प्रज्ञान रूप आत्मा है उसमें मुख्य ब्रह्म रूपता बता दो निर्विशेष ब्रह्म रूपता को ही बता दो बताने वाला येष पद है ये मान लो यानी ब्रह्म शब्द का शुद्ध ब्रह्म अर्थ करो ये आग्रह यदि कोई करता है तो इसका निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि प्रज्ञान ब्रह्म मुख्य ब्रह्मताया वक्षमानत्वात् यह मूर्ध द्वारा अनुप्रविष्ट समिलिंग शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ प्राण हिरण्य गर्भ तत्र तत्र शब्द अपरम ब्रह्म इत्याह अपरम इत्यादिना तो ये कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म ये जो तृतीय कंडिका का ही अंतिम वाक्य आएगा जो चार प्रसिद्ध महावाक्य में से एक ऋग्वेदीय महावाक्य माना जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म को इस महावाक्य के द्वारा मुख्य ब्रह्मताया वक्ष तो ये शब्द से ग्राह्य जो प्रज्ञान पदार्थ है शोधित्व अर्थ उसमें मुख्य ब्रह्म रूपता को बताया जाएगा प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य के द्वारा इसलिए यह यानी येष ब्रह्म इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का अर्थ लेना होगा हिण्यगर्भ इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इह मूर्ध द्वारा अविष्ट समि लिंग शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ प्राण प्रज्ञात्मादि तत्र तत्र ब्रह्म प्रज्ञात्मा श्र उत अच्छा तो इसलिए यहां पर तो यानी ये ब्रह्म इस उपक्रम वाक्य में इस कंडीका के ब्रह्म शब्द से लिया जाएगा मूर्धा द्वारा सब शरीरों स, शरीरों में अनुप्रविष्ट जो समि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ है वह मूर्धा द्वारा इस शरीर में स्थूल शरीर में प्रविष्ट हुआ उसे ही प्राण प्रज्ञात्मा आदि शब्दों के द्वारा भाष्य में बताया जा रहा है मूल ब्रह, आ, कंडिकास्त ब्रह्म पदार्थ के रूप में इन्हीं को बताया जा रहा है प्राण प्रज्ञात्मा आदि को हिरण्यगर्भ को बताया जा रहा है इन शब्दों से तो तत्र तत्र उक्तम यानी उन, उन अलग अलग श्रुति वचनों में बताया गया जो अपर ब्रह्म है हिरण्य वही वही ब्रह्म शब्द से ग्रहण करना है इसे अपरम इस विशेषण के द्वारा बताया गया और सर्व शरीर में सर्व शरीर शब्द से लेना है समष्टि स्थूल शरीर को ये लिखते हैं कि सर्व शरीर इतिहा समष्टि स्थूल शरीरम उच्चते अंत करण उपाधिशु ये जो बहुवचन है इससे समष्टि सूक्ष्म शरीर को लिया गया ये लिखते हैं कि अंतकरण उपाधिशु इति अनेपी समी लिंग शरीरम उत्तम बाकी की चर्चा हम लोग